दसवां एवं ग्यारहवा प्रकरण दसवें प्रकरण में अष्टावक्र जी जो कहते हैं उसका सार यह है कि जनक जीवन की जनक जीवन अपने आप में एक महान ग्रंथ है और यह संसार सबसे बड़ी पाठशाला है यहाँ आकर यदि मनुष्य ने कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं समझा तो फिर उसे न तो कोई ग्रंथ न कोई संत जीवन का पाठ पढ़ा सकेगा और नहीं ऐसा व्यक्ति कभी मुक्ति प्राप्त कर सकेगा मनुष्य को खुद ही होश में आना है खुद ही सचेत होना है और भूत एवं वर्तमान से सीखकर मुक्त होना है जीवन एवं जगत की वास्तविकता को तो स्वयं के अनुभव निरीक्षण एवं चिंतन से ही समा समझा जा सकेगा जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र अपने अतीत अपने इतिहास से बेखबर रहता है उसका अध्ययन कर उस पर चिंतन कर उससे कुछ सीखता नहीं है वह वर्तमान की तीनहीन दशा में ही पड़ा रहता है ऐसा व्यक्ति समाज या राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता चाहे परतंत्र राष्ट्र हो या परतंत्र व्यक्ति वह अपने अतीत एवं वर्तमान पर चिंतन करके ही मुक्ति का मार्ग खोज सकता है यही शाश्वत सत्य यही मनोवैज्ञानिक तथ्य महा अष्टावक्र जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा एवं आसक्ति ही उसके बंधन के कारण हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए उसे अपने पूर्व जन्मों का चिंतन करना चाहिए दसवें प्रकरण में कुल आठ सूत्र हैं में से केवल एक सूत्र पर विचार करते हैं शेष का सारांश भी इसी से मिलता जुलता है यह सूत्र है राज्यम श्रुता कलत्रणी शरीराणी सुखा च संशक्त्या तब जन्मनि जन्मनि तेरे राज्य पुत्र पुत्रियां शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं यद्यपि तू उसमें आसक्त था हमारे अनेक जन्म हुए हैं हर जन्म में हमें शरीर पत्नी पति पुत्र पुत्रियां, धन दौलत राज्य वैभव सुख ऐश्वर्य प्राप्त हुए हम उनमें रमे आसक्त हुए उन्हें अपना माना किंतु इस आसक्ति के बावजूद भी वे सदा हमारे नहीं रह सके प्राण के साथ वे छूटते गए हमारा विछोह उनसे होता गया चाहते हुए भी न हम उन्हें साँस ले जा सके न ही वे हमारे साथ आ सके ऐसा हर जन्म में होता आया है और इस जन्म में भी ऐसा ही होने वाला है मृत्यु के साथ सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है मूढ़ प्राणी फिर क्यों नहीं तू चेतता है क्यों अपने संसार में इतना आसक्त बना हुआ है इस आसक्ति के कारण ही बार बार तेरा जन्म होगा और तू बंधन मुक्त नहीं हो पाएगा अतः गंभीरता से सोच और आसक्ति को त्याग कर मुक्त हो जा परिवार एवं संसार से अनासक्त होने का यह अर्थकलाप नहीं है कि आप इनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन न करें आप पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से परिवारजनों से प्यार करें उनकी सेवा करें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें अर्थात तारे लौकिक दायित्व निभाएं संसार समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में हाथ बताए परंतु अनासक्ति अना मुक्ति का द्वार है अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे मानव इस तृष्णा राग एवं आसक्ति का त्याग कर जिससे तुझे विश्रांति प्राप्त हो ग्यारहवें प्रकरण में, में अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति आत्मा परमात्मा एवं प्रकृति की सत्ता शक्ति एवं उनके द्वारा संपन्न हो रहे कार्यों की कीमिया को भली भांति जान समझ ले तो वह सुख शांति की उपलब्ध सुख शांति को उपलब्ध हो सकता है जो यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि ही ईश्वर है सभी उस चैतन्य सत्ता का ही विस्तार है मुझसे ही सभी को बनाने वाला वो परमात्मा है जो सब कुछ उसी का है मेरा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है जो रहेगा वह भी उसी का और जो छूटेगा वह भी उसी का मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों दुखी हूँ क्यों उद्विग्न हूँ ऐसा जो सोच लेता है वह पुरुष परम शांत है आगे भी कहते हैं आपदह संपद काले दैवादेवेतिश्चयी तृप्त स्वस्थेंद्रियो नित्यम न वाछति न सोचती विपत्ति और संपत्ति दैवयोग से ही समय पर आती है ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेन्द्री हुआ जीवन जीता है न कोई कामना करता है न शोक करता है भारतीय सोच विचार की मान्यता बड़ी अनूठी है पूर्णतः ज्ञानिक है हम यह मानते हैं कि जीवन में जो भी घटित होता है वह दैवयोग पूर्व कर्म जनित परिणाम स्वरूप से ही होता है और हर घटना के घटित होने का समय भी निश्चित है वह उसी निर्धारित समय पर घटित होगी उसके पूर्व घटित हो ही नहीं सकती जैसे हर बीज के अंकुरित पल्लवित पुष्पित एवं फलित होने की समयावधि निश्चित रहती है वैसे ही घटनाओं का समय भी निश्चित रहता है आप किसी वृक्ष को कितना ही खाद पानी दें पर उसमें फल तो ऋतु आने पर ही आएंगे उसके पूर्व आ ही नहीं सकते इसलिए कहा गया है कहा गया है माली सीचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। भारतीयों की इस धारणा इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि हमने जीवन में जिस शांति एवं निश्चिंतता की अनुभूति की वैसे अन्य देशवासियों से नहीं ने नहीं की पूरब ने जितना निश्चिंत जीवन जिया है उतना पश्चिम ने नहीं जिया आज की स्थिति ही लीजिए आज पश्चिम के पास जो भौतिक सुख समृद्धि है जो ऐसो आराम के साधन है वैसे हमारे पास नहीं है फिर भी पश्चिम के लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं अशांत जीवन जीते हैं और ग्रस्त हैं क्योंकि वे समय से पूर्व हर चीज अपने अनुकूल ही पाना चाह रहे हैं जो कि संभव नहीं है जबकि पूर्व के लोग भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में भी परमात्मा की इच्छा मानकर प्रसन्नता से आनंद से जिंदगी जीते हैं जी रहे हैं भारत का गरीब झोपड़ी में रहते हुए भी खुशी से गीत गाता है प्रभु के गुणगान करता है पर पश्चिम का व्यक्ति सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित भव्य प्रसाद में रहकर भी अवसाद एवं अशांति में जीता है इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही निर्धारित समय पर आती है ऐसा जान लेने वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट एवं स्वस्थेंद्रीय रहता है वह न तो अनावश्यक कामना करता है और नहीं कोई शोक संपत्ति आए या विपत्ति वह उसे दैवी या कर्म फल मानकर अनासक्त भाव से समरस जीवन जीता है आगे वे भारतीय दर्शन की एक और मान्यता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं सुख दुखे जन्म मृत्यु दैवादेवेतिश्चयी साध्यादर्शी निराजाश कुरपि न लिप्यते सुख दुख जन्म मृत्यु दैवयोग से ही होता है ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन में जो सुख दुख आते हैं और जो जन्म मृत्यु होती है वह भी दैयोग से ही होती है इनसे मुक्ति पाना मनुष्य के वश में नहीं है और मनुष्य को जीवन में इन्हें भोगना ही पड़ता है ज्ञानी इन्हें दैव योग जनित मानकर इनसे विचलित नहीं होते हैं और तनाव मुक्त चिंता मुक्त होकर जीवन जीते हैं क्योंकि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानते निमित्त मात्र मानते हैं तथा ईश्वरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं परिस्थितियाँ उसे उद्विग्न नहीं कर पाती जबकि अज्ञानी जो स्वयं को कर्ता मानता है वह फल की इच्छा से कार्य करता है वह सदैव दुखी अशांत चिंतित तनावग्रस्त और उद्विग्न रहता है ज्ञानी अनाशक्त भाव से अकर्तावन कार्य करता है इस कारण कर्मफल का विधान उस पर लागू नहीं होता अज्ञानी में कर्ता भाव रहता है अत उसे कर्मफल भोगना पड़ता है भारतीय आध्यात्म निश्चिंत एवं तनाव रहित जीवन जीने की किमिया रसायन विद्या बताता है अध्यात्म प्रेमी मनुष्य सदा शांति एवं आनंदित रहता है आगे अष्टावक्र निश्चिंत जीवन जीने का एक और सुंदर सूत्र दे रहे हैं चिंतया जायते दुखम नान्यथे हेति निश्चयी तयान सुखी शांत सर्वत्र गलित प्रिय चिंता से दुख उत्पन्न होता है अन्यथा नहीं ऐसा जो जानता है वह सुखी और शांत है सर्वत्र उसके इस प्रिया इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है यह बहुत सुंदर एवं व्यावहारिक सूत्र है जीवन में हर व्यक्ति कर्म फड़े को आगे रखकर करता है और इसी चिंता में निमग्न रहता है कि फल अनुकूल आएगा कि नहीं वह एन प्रकारेण प्रकारण मनवांचित फल पाने हेतु तो विह्वल एवं व्याकुल रहता है और जब परिणाम अनुकूल नहीं आता तो दुखी एवं अशांत हो जाता है तात्पर्य यह है कि जहाँ फलाकांक्षा है वहाँ चिंता है और जहाँ चिंता है वहाँ दुख है अवसाद है अतः चिंता ही दुख का कारण है जो इस सत्य को समझ लेता है वह कर्म किए जाता है फल की चिंता में नहीं उलझता फल ईश्वर पर छोड़ देता है वह यह सोचता है कि कर्म का फल तो मिलेगा ही कोई भी कर्म बिना परिणाम फल दिए नहीं जाता फल की ओर मन लगाए रहने से कर्म पूर्णता से संपन्न नहीं हो पाता अतएव अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जिनकी इच्छाएँ फलेच्छाएँ गणित हो गई हैं वे ही चिंता से मुक्त हैं और वे ही सुखी एवं शांत हैं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अनासक्त भाव से कर्म करने का आह्वान किया है कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेशु कदाच न तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है उसके फलों पर कभी नहीं चाहे दुखों का मूल है किसी ने सही कहा है चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह जिनको कुछ नहीं चाहिए वे नरसा हमसा जिनको किसी की चाह नहीं है अपेक्षा नहीं है वे सहनसाह हैं ऐसे लोग ही आनंदपूर्ण जीवन जी सकते हैं इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जीवन में कभी कोई इच्छा ही नहीं रखे और कर्मण्य होकर बैठे कोई कर्म ही नहीं करे अष्टावक्र जी का संकेत यहाँ यह है कि निष्काम भाव से कर्म करो परिश्रम और कर्मठता से लक्ष्य की दिशा से आगे बढ़ो पर संभावित उपलब्धि के मधुर रस के पान के सपनों में ही न डूबे रहो चाहतो कि चाशनी के मन मोदक के आस्वादन में न रमे ऐसी कल्पनाओं में ही डूबते उतराते रहोगे तो जीवन में अभीष्ट नहीं पा सकोगे अतः फलाकांक्षा छोड़ चिंता मुक्त हो अपना कर्म किए जाओ ईश्वरीय सत्रा में विश्वास रखो आपके जीवन में उपलब्धियों के पुष्प खिलेंगे और आपका जीवन आनंद रस से लबालब लबा भर जाएगा